कृष्ण गोपाल कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरी के श्री स्वामी जी महाराज के वे आवे माई श्याम सुंदर भोर भवन आगे वे आवे कब हो मुखमंद के मुखम मेरे सखे सुख की गिराज उनके मुख मुखमंद राज कबू बेनू कब नैन से नीचना मैं माई श्याम सुंदर भोर भवन आगे वे आवे माए श्याम सुंदर भोर भवन आगे वे आवे माए श्याम सुंदर बोर भवन मेरी दधि मथन उनकी उठनी सवार मेरे ददन बार उनके उठनी सवार रई ने तम दही रई ने तो मात दही सकही बिशरा वे माई श्याम सुंदर मोर भवन आगे वे आवे वन आगे वे चतुर्भुज प्रभु गिरिधर चतुर्भुज चतुर्भुज प्रभु गिरिधर अंग कोटी मदन मूर्ति चतुर्भुज प्रभु गिरिधर चतुर्भुज प्रदर अंग कोटि मदन मूर्ति हथक चलतवन को वाली हथक चलतवन को सपन के चित्र ही चुरावे माई शाम सुंदर भोर भवन आगे वे आवे माई शाम सुंदर भोर भवन आगे श्री गणेश नम सदगुरुए नमः श्री सरस्वती नम ओं विश्व दर्पण दृश्यमगरील्यजातर्गत पश्यन्त्मे महिरोदूत यहा यात्कु प्रबोधसम स्वात्मा दस्म श्री कल्पद्रुम तलरजसा ताविते भू कस्मिन जीदन सपदे निजपदे शाद्य निसर्ग दर्शम दर्शम स्वूप परिणतिधु ब्रह्म नश्रद्धाम न श्राबंधम श्रुतिशिखरगिरा ग्रह ना ओं नमः श्री परमहिंसास्वादितिन्मकन्दार भक्तजनमस निवासा श्रीरामचंद्रागीय से वदने लक्ष्मी च वसीसी न यस्ते हृदय तमंद शांति शांति शांति भगवा श्रीकृष्ण जब सपरिकर द्वारका की सेना सहित गए थे और रनिवास सहित भी गए थे बिना ज्योतिष्ठिर के निम, निमंत्रण के ये भगवान का भक्त बात्सल्य है वहां एक दिन सभा जुड़ी युधिष्ठ ने भरी सभा में श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि तो आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं किसी भी कर्म से आपका लेप नहीं है कोई पूजा करे कर ले कोई तिरस्कार करे कर ले जैसे सूरज को कोई दीपक दिखावे और चाहे उनकी ओर थोंके सूरज तो सर्वथा अस्पृष्ट ही रहते हैं इसी प्रकार आपके साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है कर्म से आपका तेज घटता नहीं है और कर्म से आपका तेज बढ़ता नहीं है फिर भी आप कर्म तो सब करते ही हैं श्री कृष्ण की दिनचर्या में वर्णन है वो इसी अध्याय में कि वे प्रातः काल उठकर के पलंग पर ही अपने बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं कि तो उनको ध्यान की क्या आवश्यकता है वो तो स्वयं है पर ध्यान करते हैं क्या कम में तमसा परस्तात जो ज्योतिर्ब्रह्म है जिसमें न माया है न छाया है न प्रपंच है जिसमें न जीव है न ईश्वर है ऐसा साक्षात परब्रह्म मैं ही हूं उसके बाद उठते हैं नित्य कर्म करते हैं संध्या वंदन करते हैं ब्राह्मणों को दान करते हैं वो दान करते हैं और जो भी कोई आ जाए उसको कुछ न कुछ देते हैं क्योंकि लेना जो है ये ग्रहण जो है ये माया का स्वभाव है और त्याग जो है दान जो है ये परमात्मा का स्वभाव है जीव खा के खुश होता है और ईश्वर खिला के खुश होता है अब आप समझ लें कि आपके जीवन में ईश्वर कितना प्रकट है आपको अगर खिला के खुशी होती है दे के खुशी होती है तो आपके जीवन में ईश्वर प्रकट है तो करते ही हैं नीति में भी बड़े निपुण हैं रुक्मिणी और बलराम में मतभेद हो गया रुक्मि के मरने पर वही बलराम जी जो रुक्मी के बांधने पर बहुत नाराज हुए थे कृष्ण पर उन्होंने ही रुक्मी को मार डाला और जिस रुक्मिणी को उन्होंने बहुत समझाया था वही उन पर नाराज हो गई कि हमारे भाई को क्यों मारा अब जब पत्नी और भाई में मतभेद हुआ तो वहां श्रीकृष्ण की नीति निपुणता देखो पत्नी की ओर से बोले तो भाई से झगड़ा भाई की ओर से बोले तो पत्नी से झगड़ा चुप रह गए हर जगह बोलना ही जरूरी नहीं रहता है कहीं कहीं मौन भी बड़ा सुखदायी होता है बलराम जी रूट गए थे अरे भाई वो तो हमसे बड़े हैं समझदार हैं अब उनको मनाना क्या कोई ना समझ हो रूठे तो उसको मनाया जाता है और समझदार तो कुछ ना कुछ हित समझ के ही रूठा होगा ना पत्नियां जो हैं उनको सोलह हजार पत्नियों को सोलह हजार सात पत्नियों को मन से ही वियोग का अनुभव हो जाता है श्रीकृष्ण पास बैठे हों और उनको वियोग का अनुभव होता है और श्रीकृष्ण के लिए रोने लग जाते हैं मानस वियोग होता है प्रेम वैचित्य होता है पर रुक्मिणी जी को कभी प्रेम वैचित्य नहीं होता उनको मन से कभी वियोग नहीं होता ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं इतनी प्यारी हूं इनकी कि छोड़ के कहीं जाते नहीं अपने रूप सौंदर्य का अभिमान हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण वाचा भी उत्पन्न करते हैं ऐसी बातें कहते हैं कि मैं तो अपना गौरव दिखाने के लिए तुमको हर के लिए आया था तुम्हें मैं पसंद हूं कि नहीं इसका कुछ पता नहीं है तुम चाहो तो अब भी किसी से ब्याह कर लो और एक पचास नाम गिना जाते हैं उनसे कर लो उनसे कर लो रुकमणी जब उसने भी सुनाया को फिर तो चतुर्भुज होके दो हाथ से उसको उठा लिया एक हाथ से बाल संवारा एक हाथ से आंसू पोंछे अपने हृदय से लगा के बड़ा प्यार किया और बताया कि ये तो मैं हंसी किया था पति पत्नी में ये जो हंसी विनोद होता है इससे उनका आनंद बढ़ता है इस तरह की बात करने में तो रात बीत जाती है ऐसे निपुण और श्रीकृष्ण सभी व्यवहार में जदुवंशियों में जब मतभेद हुआ तो स्वयं आगे नहीं आए स्वयं तो उदास होकर पीछे बैठ गए उद्धव जी को आगे कर दिया और अंत में अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया वही वही श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के सामने धरी सभा में बैठे और युधिष्ठिर प्रार्थना करने का अर्थ है कि ये वस्तु सर्वश्रेष्ठ है इसको मैं चाहता हूं प्रकार होता है प्रकृष्ट और अर्थना का होता है उसके लिए याचना ये चीज हमें हमारे जीवन में चाहिए फिर बोले आपको तो कर्म लगता नहीं है न अच्छा न बुरा न कर्म से रास है न कर्म से विकास है फिर भी मेरी इच्छा है कि राजस्व यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करूं भगवान को कोई प्रयोजन नहीं जुधिष्ठिर की ये बात सुन के उन्होंने कहा ठीक है राजसूई की सब तैयारी होने दो योजना बन गई पूरी संकल्प हो गया हो संकल्प माने योजना होता है अमुक काल में अमुक देश में परंपरा से अधिकारी पुरुष अमुक अमुक व्यक्तियों के द्वारा अमुक फल की प्राप्ति के लिए अमुक कर्म करेगा माने पूरी की पूरी योजना संकल्प में दे दी जाती है सम्यक कल्पना का नाम संकल्प है अब श्री कृष्ण ने कहा कि पहले दिग्विजय होना चाहिए तो जो युधिष्ठिर के भाई लोग थे और दूसरे लोग भी चारों ओर गए और विजय करके आ गए कोई उनके सामने टिका नहीं एक जरा संध पर विजय नहीं हुआ था उसके लिए उद्धव जी की सलाह थी कि वो युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता सत्रह बार तेईस तेईस अक्षौणी लेके आया तब पराजित हो गया अठारहवीं बार हम लोगों को पराजित होकर भागना पड़ा ये भी एक मर्यादा भगवान की उन्होंने दिखाया कि देखो वाद विवाद जब होता है युद्ध होता है तो कभी अपनी जीत होती है तो कभी हार भी हो जाती है जब श्री कृष्ण की भी हार हो सकती है तो दूसरों के जीवन में हार हो जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए उसमें भी ठीक ठीक अपने संकल्प का न्याय नारायण प्रकारांतर से पालन करना चाहिए अब उद्धव जी ने सलाह दी कि उसका नियम है कि पूजा के बाद उसके पास जो कोई पहुंच जाए और वो जो मांगे सो देता है तो मेरी राय यह है कि ब्राह्मण ये श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन ये तीनों ब्राह्मण बन के जाएं और पूजा के बाद भोजन के पहले उसके अतिथि के रूप में उपस्थित हों और उससे बाहु युद्ध मल्ल युद्ध द्वंद्व युद्ध की याचना करें और फिर वो बड़ी प्रसन्नता से देगा और भीमसेन उसको इस युक्ति से मार डाले अब उसी के अनुसार ये तीनों गए महाभारत में तो लिखा है कि सीधे रास्ते नहीं गए क्योंकि द्वारपाल लोग रोके पूछें जानकारी प्राप्त करें सो महाराज चार दीवारी जो थी किले की उसी को लांग के और ठीक पूजा के समय पूजा के दरवाजे पर पहुंच गए शत्रु शत्रु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो तो सर्वई रूपायर हंतव्य किसी भी उपाय से उसको तो मार ही डालना चाहिए सर्वई रूपायर हंतव्य का सब उपायों से उसको मारना ऐसे न बोल के किसी भी उपाय से उसको मार डालना चाहिए ऐसे ही बोलना चाहिए आ, ना अब तो जरासंध ने देखा बोले ब्राह्मण देवताओ आप क्या चाहते हैं श्री कृष्ण बोले कि देखो जरासंध हम लोग सीधा सामान लेने के लिए कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहां नहीं आए हैं उसने कहा अरे भाई हम समझ गए तुम लोगों के हाथ में ये धनुष बाढ़ धनुष खींचने का और बाढ़ चलाने का चिन्ह तीनों के हाथ में बना हुआ है यह तो ब्राह्मणों के हाथ में होता नहीं आ, सो तुम लोग जो मांगो सो तुमको देंगे ददाम यात्म शिरोपी बहा यदि तुम लोग हमसे मांगने ही आए हो तो मैं अपना सिर काट के भी तुमको दे सकता हूं श्री कृष्ण ने कहा हम लोग द्वंद्व युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं जरा संध ने कहा कि तुम तो हमसे हार चुके हो अब हारे हुए से क्या लड़ना है? अब तो तुम हार मान चुके हो हमसे तुम तुम तो हमसे लड़ने लायक नहीं हो और ये अर्जुन जो है ये छोटा है छोटी सी का युद्ध करना उसके ऊपर तो बात्सल्य करना चाहिए अब रही भीमसेन के साथ बराबरी है सो तो युद्ध होगा अब महाराज 27 दिन तक युद्ध होता रहा रात के समय सब मिल के एक साथ रहें खाएं पिए हंसें बोले द्वेश नहीं धर्म युद्ध हो रहा था धर्म युद्ध उसमें द्वेष नहीं था सो नारायण भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा सताईसवी रात को कि ये तो हमसे मरेगा नहीं हम कोई मार डालेगा हमारी तो हड्डी हड्डी पसली चूर चूर हो रही है अब क्या करें सो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात है उनके शरीर पर हाथ हाथ फिराया नहीं भीमसेन भैया तुम तो बड़े बलवान हो बड़े भाई हैं मसेन नारायण ना तुम काहे को ऐसे कहते हो बड़ी शक्ति है अब हाथ हाथ फिराया तो उनका शरीर वज्र के समान हो गया अब जब युद्ध करने लगे और दोनों की गदा टूट गई और द्वंद्व युद्ध होने लगा तो श्रीकृष्ण ने एक तिनका का उठा लिया और तिनका उठाए के और उसको दो टुकड़ा चीर के दो टुकड़ा कर दिया भीमसेन समझ गए समझ गए So, जरासंध को धरती में गिरा के एक पांव से उसका एक पांव दबाया और हाथ से दूसरा पांव उठा लिया जैसा कि युद्ध में मल्ल युद्ध में होता है नारायण अब वो जरासंध तो जोड़ा हुआ था दो टुकड़े जोड़ के तो बना था न वो खाली चेतन था और न खाली जड़ था नारायण ये तो जड़ चेतन का परस्पराध्यास ही था निज कर्म निबंधन कर्मा हु माग मागधात ये बोले कि ये कर्म पास के द्वारा नारायण जो अध्यास से ये दृढ़ हो रहा है सो भीम ने वो तो प्राणाचार जो महाराज बायु का अवतार प्राण रूप उसने केवल विवेक से नहीं बल्कि प्राण बल से जरासंध का नाश कर दिया मर गया अब तो महाराज वो जो श्री कृष्ण ने तुरंत उसके पुत्र को वहां राजा बना दिया और उसके जो पहले बताया कि आयुते द्वे शता न्यस्ट बीस जो क्षत्रिय राजा जैसे गुजरात में छोटे छोटे होते थे वो हो, एक महल में से ढेला जोर से फेंको तो दूसरे राजा के महल में जा के गिरे इतने पास पास राजा थे छोटे छोटे अब वो इतने राजा होंगे आ, सो श्री कृष्ण वहां गए अब उनके तो बाल बड़े हुए बेचारे भूखे प्यासे रूखे श्री कृष्ण को देख करके आनंद में आए गए और सबने बड़े प्रेम से स्तुति की और बताया कि प्रभु हमारा राज छूटा स्त्री छूटी पुत्र छूटा धन छूटा हम जरा संध के जेल खाने में आए इसने हम लोगों को बहुत कष्ट दिया ये ठीक है लेकिन ये सब कष्ट तो हमारे लिए तपस्या के बराबर हो गया आराधन के बराबर हो गया क्योंकि अंत में आपका दर्शन हुआ आपकी प्राप्ति हुई क्लेश फले नहीं पुनर् नवताम विदत्ते कालिदास ने कहा है कि क्लेश उठाने के बाद यदि नारायण फल मिल जाए तो मनुष्य की जानी लौट आती है हो क्लेश फले नहीं पुनर् नवताम विधत्ते हैं सो हम लोग तो अब सफल हो गए श्री कृष्ण ने और कृष्णाय ये मंत्र है हो कृष्णाय वासुदेवाय हर ये परमात्मा ने प्रणत क्लेष नाशा गोविंदाय नमो नम मालवीय जी ने तो छपवा के रखा था एक श्लोक उनके पास जाके कोई रोता कि हमको बड़ा कष्ट है तो ये श्लोक वही छपा हुआ उसको दे देते कि रोज जा करके पाठ करो बड़ा सफल श्लोक है श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परमात्म प्रणत क्ले ससाय गोविंदाय नमो नमः अब तो श्री कृष्ण ने मई बुला बुला के उनके बाल बनवाए स्नान करवाया उनको अंगराग लगवाया और बड़े बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए सबको रथ घोड़ा नारायण भेंट पूजा सबको दे करके वहाँ से विदा किया और जरासंध के पुत्र को वहाँ राजा बना दिया अब वो महाराज उतने राजा युधिष्ठिर के सहायक हो गए यज्ञ में आए अपने अपने राज्य से सब जग भेंट पूजा लेकर के इधर जरासंध का जो पुत्र था वो भी महाराज भेंट पूजा लेकर के युधिष्ठिर के यज्ञ में आया बड़ा विशाल यज्ञ हुआ देवता तो नारायण मस्त हो जाते थे वहाँ आहुति लेकर के अब जब सत्पुरुषो के सत्कार का प्रश्न आया तब ये हुआ कि सबसे पहले सत्कार किसका हो तो सहदेव जो हैं नारायण पांडव में से पांचवें सहदेव वे उठ के सभा में खड़े हो गए और उन्होंने प्रस्ताव किया कि वैसे तो यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं और बड़े बड़े राजर्षि है लेकिन ये बड़े बड़े बलवान हैं देवता हैं लेकिन सबसे पहले पूजा जो है वो श्री कृष्ण की होनी चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो कोई देवी देवता नहीं हैं ये तो सचराचर सृष्टि हैं संपूर्ण विश्व के आत्मा अंतर्जामी जामी प्रभु माने इसके प्रकाशक और अधिष्ठान साक्षात श्री कृष्ण ही है इनके सिवाय दूसरा कोई अग्र पूजा का अधिकारी है नहीं सो महाराज भीष्म पितामह उठ के खड़े हो गए और उन्होंने समर्थन किया कि सदैव बालक है तो क्या परंतु बात इसने बिल्कुल सच्ची कही श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण से ही बसे लोगो जदिदम सचराचरम नारायण ये जो सचराचर विश्व है ये श्री कृष्ण के बस में है और लोक लोकांतर भी सब का सब श्री कृष्ण के बस में है कृष्ण से ही बसो विश्वम कृष्ण से ही बसे विश्वाम अब उन्होंने समर्थन किया सो महाराज झट देर बिल्कुल नहीं हो सुबह से शीघ्र अच्छा काम करना हो तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए बुरा काम करना हो तो उसमें टाल मटोल थोड़ा करना चाहिए देर हो जाए तो हो जाए किसी को देना हो कुछ तो तुरंत दे देना चाहिए उसको बाकी नहीं रखना कि कल देंगे नहीं तो कल के पहले अगर महाराज मन बदल गया शरीर बदल गया फिर तो, तो रह जाएगा वो वासना पूरी नहीं होगी अच्छा काम करना हो तो तुरंत करना और बुरा काम करना हो तो आज नहीं कल कल नहीं परसों उसको टालते जाना एक सुख सप्तति नाम की कहानी का ग्रंथ है संस्कृत में कथा ग्रंथ है नारायण उसमें एक बुरा काम करने का संकल्प था किसी के मन में सो तोते ने समझा बुझाकर कर सत्तर दिन टाल दिया और सत्तर दिन जब टाल दिया तब फिर वो अशुभ कर्म करने का जो संकल्प है वही टूट गया रोज सुख सप्त उस ग्रंथ का संस्कृत में नाम है, है नारायण है अब अच्छा काम करना हो तो जल्दी सो तुरंत पूजा की सामग्री तो तैयार ही थी अब सोने के थाल में युदिषिर ने श्री कृष्ण के पाँव पखारे अर्घ दिए नवीन वस्त्र भूषण धारण करवाया सिंहसन पर बैठा के अभिषेक हुआ श्री कृष्ण का सबके देखते देखते अब महाराज शिशुपाल जी को ये बात सहन नहीं हुई थे तो बुआ के ही लड़के वो भी नारायण लेकिन श्री कृष्ण कि ये अग्र पूजा सहन नहीं हुई क्योंकि एक तो बाल्य अवस्था में ही ये मालूम पड़ गया था कि श्री कृष्ण के हाथों मरेगा तो उसकी माता ने कृष्ण से ये वरदान ले लिया था कि सौ अपराध कमा करेंगे और नारायण दूसरे शिशुपाल का ब्याह होने वाला था सो श्री कृष्ण उसकी मंगेतर को ही उठा के ले गए ब्याह के पहले सो द्वेश जो है वो शिशुपाल के दिल में जम गया था और भगवान तो द्वेष से कोई स्मरण करे तो उसको भी मिलते हैं अब देने लगा महाराज गाली भगवान श्रीकृष्ण गिनते रहे कितनी गाली दिया क्षमा सारा ही साधवा नारायण जिसके जीवन में क्षमा नहीं है वो अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता एक बार किसी से कोई अपराध हो जाए और जिंदगी भर उसके लिए हम अपने मन में बैर बैठा के द्वेष बैठा के रखें इससे बुरा तो क्या होगा So, नारायण वो बड़ा द्वेषी था उसके हृदय में द्वेश की आग जलती रहती थी और श्री कृष्ण क्षमा की मूर्ति थे सौ बार जब उसकी गाली सहली श्री कृष्ण ने तब सब के सब जो वहाँ राजा थे बहु खला उठे और उन्होंने कहा हम तो अभी से सुपाल को मार डालते हैं भीमसेन अर्जुन तक नारायण उसके उसको मारने को तैयार हो गए अब उसके पक्ष के भी कुछ लोग थे महाराज वो भी तैयार श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो यज्ञ में बड़ा विघ्न हुआ तो सबको शांत करके और धीरे से अपने चक्र से उन्होंने उसका सिर कतर लिया हो उतार लिया सिर अब क्या आश्चर्य हुआ कि भरी सभा में भरी सभा में नारायण उसके शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली और श्री कृष्ण के शरीर में जा करके मिल गई तद, तदरायोपि जजुस्मरणाथ नारायण बड़े बड़े भक्तों को जो सदगति मिलती है वही सदगति शत्रुता करने वालों को भी मिलती है द्वेष करने वालों को भी मिलती है क्यों स्मरणार्द हेतु स्मरण रूप हेतु जो है वो प्रेम करने वालों में और द्वेष करने वालों में दोनों में समान है तो श्री कृष्ण का स्मरण जो है वो नारायण मुक्ति का हेतु है फिर दोनों में अंतर क्या है तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में इसका निरूपण किया जो द्वेष करेगा उसके हृदय में आग जलती रहेगी और वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक बड़ा दुखी रहेगा और मरने के बाद मुक्त हो जाएगा क्योंकि उसने श्रीकृष्ण का स्मरण किया लेकिन जो प्रेमी हैं वो तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रसा करेंगे मजा लेंगे जीवन मुक्ति का सुख रहेगा उनको और मरने के बाद तो मुक्ति उनकी है ही इसलिए प्रेम से और द्वेष से स्मरण करने में जीवन काल में अंतर है और मुक्ति काल में कोई अंतर नहीं है भक्ति रसायन में उन्होंने इसका निरूपण किया उन्होंने साहित्यिकों को बहुत डांटा है वो एक बहुत मजेदार बात है उन्होंने कहा कि भले मानुष तुम लोगों के यहाँ रौद्र रस होता है उसमें रस की सब सामग्री है और विभत्स भी रस होता है उसमें भी सब रस की सामग्री है भयानक भी रस होता है उसमें रस की सब सामग्री है परंतु भक्ति में तुमको रस की सामग्री नहीं मिलती है उसमें उसमें भाव विभाव अनुभाव संचारी नहीं है भक्ति भी एक स्वतंत्र रस है भक्ति रसायन में उन्होंने नारायण बड़े समारोह के साथ भक्ति के रसत्व को सिद्ध किया है नारायण फिर उसी को लेकर के श्री रूप स्वामी जी महाराज ने पांच रस भक्ति के सिद्ध किए हैं सो नारायण शिशुपाल मिल गया अब उसके पक्ष के जो लोग थे सो वहां से भाग गए और यज्ञ बहुत बढ़िया हुआ उसके बाद अवभृत स्नान यज्ञांत स्नान जो होता है उसका तो ऐसा वर्णन किया है महाराज जल में प्रवेश करके स्त्री पुरुष दोनों एक साथ वो एक दूसरे पर जल उड़ीचे और पिचकारी मारे और वो रंग डाले वो तो बड़े विस्तार से अध्याय में वर्णन है नारायण उसके अवभत स्नान के अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मय से कह करके मयासुर से और युधिष्ठिर के लिए एक धर्म सभा बनवा दी थी बड़ी अद्भुत मायामय वो सभा बनी थी और उसमें युधिष्ठिर राज्य सिंह राज सिंहासन पर बैठते और द्रौपदी बैठती सब भाई लोग बैठते नारायण श्रीकृष्ण आके सभासद बन के बैठते थे मेंबर ऊपर ऊपर तो बैठते थे जुधिष्ठिर और नीचे जो साधारण सदस्यों की जो आके जो आसन थे उन पर श्री कृष्ण बैठते थे अब महाराज सभा तो ऐसी थी कि एक दुर्जोधन दुर्जोधन जी महाराज एक दिन वहाँ पधार रहे थे सो पधारते समय ऐसी माया मई भूमि थी कि जहाँ सूखा था आ, वहां मालूम पड़ा कि पानी है आ, सो युधिष्ठिर जी ने अपने कपड़े नीचे से ऊपर कर लिए और नारायण जहाँ पानी था दुर्जोधन नारायण दुर्जोधन और जहां पानी था उसको सूखा समझ करके वहां प्रविष्ट हो गए और गिर पड़े उसमें गिर पड़े महाराज सो द्रौपदी ने कहा कि आखिर तो अंधे का बेटा है ओ, और भीमसेन ने ताली बजा दी अब जुधिष्ठिर ने बहुत मना किया लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते रह गए अब होनी महाराज ऐसी कृष्ण की इच्छा सो दुर्जोधन को अपना बड़ा अपमान मालूम हुआ और वो वहाँ से नाराज हो कर के अपने घर चला गया और उसके बाद महाराज तरह तरह से युक्ति करके युधिष्ठिर को अपमानित किया नारायण जुवा के द्वारा और भी तरह तरह से इसी के कारण अंत में महाभारत युद्ध हुआ महाभारत युद्ध जब हो रहा था उसकी थोड़ी कथा तो प्रथम स्कंद में आ चुकी है और भागवत तो श्रीकृष्ण का वर्णन करने के लिए है कोई महाभारत युद्ध का वर्णन करने के लिए नहीं है अंतिम दिन वहाँ तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम जी आए थे सब लोग डर गए कि बाबा ये क्या करेंगे इनका चेला है दुर्योधन कहीं पक्ष ले लें तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा लेकिन बलराम जी ने जो है वो कहा कि देखो अर्जुन जो है वो दुर्योधन जो है वो शिक्षा में प्रबल है उसको मैंने सिखाया है और भीमसेन जो है ये शारीरिक बल में बड़ा प्रबल है प्राण बल है इसके पास तो ये जय पराजय कोई नहीं है तुम लोग युद्ध बंद कर दो लेकिन न तो उनकी आज्ञा भीमसेन ने मानी और न तो दुर्योधन ने मानी दोनों लड़ते रहे अंत में वो महाभारत युद्ध जैसे समाप्त हुआ आप लोग जानते ही हैं फिर धर्म राज्य की स्थापना हुई आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वनियालोक में ये प्रतिपादन किया है कि संपूर्ण महाभारत का फल जो है इसमें अंगी रस मुख्य रस शांत रस है क्योंकि इतनी लड़ाई बिड़ाई छल कपट इतना उपद्रव करने के बाद अंत में मिला कुछ नहीं निर्वेद ही हुआ और निर्वेद स्थाई भाव होने से नारायण यहाँ शांत रस का ही प्रतिपादन सारे महाभारत में है ये सा, साहित्यिकों की मर्यादा है कि महाभारत अंत तो गत्वा शांत का ही प्रतिपादन करता है और श्री कृष्ण वहाँ की सब व्यवस्था ठीक ठाक करके नारायण थोड़े दिन रह गए और जब रह गए वहां तो हुआ क्या कि उधर शाल्व था शिशुपाल का मित्र और उसने जाकर के शंकर जी की आराधना की अब शंकर जी महाराज तो ओढ़र दानी शरणागत बत्सल देवताओं का कानून बिल्कुल निराला अब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कह दिया बर मांगो और उसने ऐसा बर मांगा जो वृष्णि भीषण विमानम वृष्ण भीषणम जद लोग जिससे भयभीत हो जाए उनको भय पहुंचावे अब वो विमान महाराज ऐसा था कि आकाश में उड़े पानी में चले चले धरती पर चले कहीं दिखे और कहीं न दिखे कभी उल्टा कभी सीधा कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा खेल खेलने वाला वो मायामय विमान था जो सालों को मिला अब तो उसने द्वारका पर आक्रमण कर दिया और वहां श्री कृष्ण तो थे ही नहीं प्रद्युम्न थे द्वारका की रक्षा में उन्होंने बहुत दिनों तक सालुका का सामना किया अब एक दिन क्या हुआ कि प्रद्युम्न जो हैं वो युद्ध भूमि में बेहोश हो गए तो उनका सारथी वहां से हटा के ले गया नारायण हटा के ले गया फिर जब होश में आए और जल वल पिलाया उसने उनको स्वस्थ किया तब उन्होंने सारथी को बहुत डांटा कि तुम हमको युद्ध भूमि से भगाए करके क्यों ले आए तो सारथी तो महाराज मन ही मन मुस्कुराता भी था उसने कहा कि जब तुम्हारे बाप ही युद्ध भूमि से भाग गए थे तो तुमको भगा लिया तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है लेकिन उसने बताया कि सारथी का धर्म है कि यदि रथी किसी संकट में पड़ जाए तो सारथी उसको बचावे मोटर के मालिक पर कोई संकट आवे तो ड्राइवर का धर्म ही होता है कि वो उसको बचावे वो फिर आकर के लड़ने लगे इतने में महाराज श्री कृष्ण को जुधिष्ठिर के पास रहते रहते ऐसा अनुभव हुआ कि द्वारका पर कोई बड़ा संकट आया है सो बलराम जी से सलाह करके और वो तुरंत वहां से चल पड़े और द्वारका पहुंचे तो बलराम जी को कह दिया कि तुम द्वारका की तुम द्वारका की रक्षा करो और हम शाल्व को देखते हैं सो बलराम जी गए द्वारका में और श्री कृष्ण आकर के साल्व के साथ युद्ध करने लगे अब शाल्व ने एक माया रची एक देवकी के सेवक को भेजा झूठा सेवक श्री कृष्ण से जाकर कहे कि साल्व वसुदेव को पकड़ के ले गया है पहले सेवक आया और उसके बाद महाराज शाल्व क्या माया कहा वसुदेव बनाया और चोटी पकड़ के उठा के और कृष्ण के सामने ले आया बोले देखो मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे बाप को मारता हूं सु तलवार से सिर काट दिया अब काट दिया महाराज तो लोग कहते हैं कि एक क्षण के लिए श्री कृष्ण को जैसे मूर्छा आ गई हो परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि ये बात गलत है महाराज वो तो अभिप्लुत ज्ञान ईश्वर्य है नारायण सर्वज्ञ सर्वशक्ति उनको भला अज्ञान कैसे हो सकता है और मूर्छा कैसे आ सकती है सो ये झूठी अफवाह है इसके बाद श्री कृष्ण ने सावधान हो करके वो गदा मारी नारायण उसके विमान पर की सऊ जो उसका विमान था वो चूर चूर होकर के समुद्र में गिर पड़ा सेना अस्त्र शस्त्र सब और साल को श्री कृष्ण ने मार दिया अब वो जब महाराज द्वारका में प्रवेश करने लगे तो देखते हैं कि पीछे पीछे वो जो शिशुपाल का मित्र था शिशुपाल दंत और विदूरथ ये दोनों बारी बारी से आए श्री कृष्ण ने उनको भी मारा उसके बाद द्वारका में प्रवेश किया और नारायण वहाँ आनंद से रहने लग गए गोविंद इसके बाद राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से ये प्रश्न किया कि आप श्री कृष्ण के दूसरे चरित्र सुनाइए सभी चरित्रों में भक्त बातल्य है हो भगवान का और उनकी भजनीयता का वर्णन है वो देखने में चाहे लड़ाई के हों चाहे झगड़े के हों चाहे वाद विवाद के हों श्री मध्वाचार्य महाराज ने एक भागवत तात्पर्य निर्णय नाम का ग्रंथ लिखा उनका तो उपनिषद तात्पर्य निर्णय भी है महाभारत तात्पर्य निर्णय भी है भागवत तात्पर्य निर्णय उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें एक एक लीला जो है वो श्री कृष्ण के भजन में ही पर्यवसित होती है प्रारंभ से लेकर अंत तक सबका जो पर्यवसान है अंतिम जो उनका फल है वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही है तो राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया श्री कृष्ण चरित्र के श्रवण के सिवाय नारायण किसी को इसी जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए इसकी आशा बहुत कम है क्योंकि संसार में जहाँ देखो वहाँ अर्थ तृष्णा है जहाँ देखो वहाँ भोग वासना है जहाँ देखो वहा वहाँ कर्म का विस्तार है जहाँ देखो वहाँ तपस्या है ए, संकट है नारायण नाना प्रकार के विघ्न है बाधा है एक श्री कृष्ण चरित्र ही ऐसा है कि जिसको मनुष्य श्रवण करे तो श्रवण करने मात्र से ही ए, उसका मन भगवान में लगता है और वासना क्षीण हो जाती है एक बात पर आप ध्यान दें नारायण कि यदि कोई धर्मानुष्ठान करेगा तो अधर्म की जो पचास वासनाएं हैं वो छूट जाएंगी पर धर्म की पचास वासनाएं तो रहेंगी ना और यदि उपासना करेगा महाराज तो निन्यानवे वासनाएं संसार की छूट जाएंगी एक भगवत वासना रह जाएगी यदि समाधि लगावेगा तो सौ सौ वासनाओं का निरोध हो जाएगा परंतु निरोध के बाद वही वासनाएं फिर उठेंगे लेकिन यदि तत्व ज्ञान हो जाए महाराज तो क्या होता है कि सौ सौ वासनाएं बाधित हो जाते हैं तो अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए अंतकरण करन शुद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के चरित्र श्री कृष्ण के चरित्र का श्रवण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए वर्णन करना चाहिए उसको एकांत में गुनगुनाना चाहिए ये जो शब्द राशि है इसको मीमांसक लोग बड़ी प्रबल वस्तु तो मानते हैं वो वो तो कहते हैं कि इंद्र शब्द में जो कर्म है या संप्रदान है इंद्रम जो होमी इंद्राया स्वाहा यही देवता का स्वरूप है ये जो हम कृष्ण का नाम लेते हैं भगवान का नाम लेते हैं यही देवता है चाहे आप ध्यान करें कि न करें चाहे मन एकाग्र होए कि न होए ये शब्द का जो श्रवण और वर्णन है यही हमारे हृदय में ला करके भगवान को और रख विराजमान दे, कर देता है सो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक ब्राह्मण था वो ब्राह्मण कैसा था कहा बड़ा गरीब ब्राह्मण था आ, उसके नाम का उल्लेख तो मूल में नहीं है दक्षिण में तमिल भाषा वालों ने कुचेल कह के उसका वर्णन किया है कुचेल माने जिसका कपड़ा गंदा रहता हो फटा पुराना रहता हो उसको कुचेल बोलते हैं कुचेल मुनये धत्ते स्म बितेशम दक्षिणियों ने कहा कि वो जो कुचेल मुनि था उसको उन्होंने कुबेर से भी बड़ा बना दिया इसकी जो पुस्पिका है अध्याय की उसमें श्रीधामा नाम लिखा हुआ है श्रीदामा और लोक में प्रसिद्ध है सुदामा सो महाराज वो वेद शास्त्र का तो बड़ा विद्वान था और जितना उसको रोज मिल जाता उतने में ही अपना निर्वाह कर लेता दूसरे के दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं रखता था वो उसके पास कुछ था ही नहीं उसकी पत्नी भी थी और वो भी महाराज वैसे ही फटी पुरानी साड़ी पहनती थी और अपने पति के को खिलाने के बाद यदि कुछ बच जाए तब तो खाती थी और नहीं तो भूखी रह जाती थी ऐसी पतिव्रता महाराज जो बिल्कुल सुदामा श्रीदामा के बिल्कुल ही आ, अनुरूप थी सो महाराज एक दिन आ, बहुत दिन सहते सहते उसने देखा कि एक दिन आ, सुदामा जी भूखे रह गए नहीं मिला भोजन दूसरे दिन भी भूखे रह गए तीसरे दिन भी भूखे रह गए जुजम धमन संततम उनकी नसें जो हैं वो दुर्बलता के कारण दिखने लगी और शरीर कपने लगा तो उसने बहुत संकोच के साथ सुदामा जी से कहा कि पतिदेव देव आर्ज पुत्र मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री कृष्ण है और वो द्वारका के स्वामी हैं उनके पास लक्ष्मी जो है वो उनकी सेवा करते हैं और सोने की उनकी द्वारका है आप उनके मित्र हैं यदि आप उनके पास जाएं तो कुछ थोड़ा सा भी धन देंग दे देंगे तो हमको ये कष्ट तो नहीं देखना पड़ेगा कि आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है नारायण ये गरीबों का जो दुख है उसको नारायण धनी लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं हमने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके मर जाने के बाद उनके घर में कोई आलमोनियम का बर्तन भी नहीं मिला मिट्टी के बर्तन थे और अन्न के रूप में केवल समा जो वहाँ बहुत कदन माना जाता है वो शेर आद शेर निकला नारायण घर में लोग ठंड से मरते हैं और अन्न के बिना मरते हैं दवा के बिना मरते हैं ये जो जिनके पास संपदा है महाराज बारह बारह पीढ़ी खाने भर के उनको गरीबों के दुख का दरिद्रों के दुख का पता नहीं चलता है अब देवी ने उनको बताया तो उनके मन में तो कुछ लेने की बात आई नहीं न मांगेंगे न जांचेंगे न उनसे हम कुछ चाहते हैं एक लालच उनके मन में आई है कि चलो पत्नी के कहने से ही सही हम द्वारका में जाएंगे तो श्री कृष्ण का दर्शन तो मिलेगा ना यही सबसे बड़ा लाभ है कि श्री कृष्ण का दर्शन वहां जाने पर होगा सो मान लिया मान लिया फिर बोले कि कल्याणी अपनी पत्नी को कल्याणी करके बोलते हैं नारायण कल्याणी नारायण जैसे भाग्यवती बोलते हैं भाग्यवती तुम ये तो बताओ कि जब मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा कृष्ण के पास तो कुछ लेके जाना चाहिए ना नारायण ना खाली हाथ तो किसी के पास नहीं जाना चाहिए वो तो महाराज बनारसी लोग होते हैं उनके घर में आओ तो पूछेंगे कब आए कहाँ ठहरे मेरे लिए क्या लाए हो और जब जाने लगो तब पूछेंगे कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो क्या क्या भोजन कराओगे ये तो बनारसी लोग होते हैं शास्त्रीय नियम तो यही है कि किसी के पास जाए तो खाली हाथ रिक्त हस्तो न गच्छे तो रिक्त हस्त होकर के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए पहले पाकिस्तान से आए थे सिंधी लोग वृंदावन में 150-200 दो सो, एक साथ हमारे पास आते तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए इसलिए रास्ते में अड़ूसे का जो जंगल पड़ता उसमें से अडूसे का एक एक पत्ता आधा पत्ता तोड़ करके ले आते और रखते क्योंकि अड़ूसा भी तो औषधि है ना अड़ूसा भी तो औषधि है वो ला करके सामने रखते थे खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए नारायण सो आँ, हम क्या लेके जाएं अब ब्राह्मणी को चिंता हुई तो वो चार घरों में गई अपने लिए नहीं अपने पति को ये देने के लिए कि श्री कृष्ण को भेंट रहे अब वहां चार घरों घरों में क्या मिला चिवड़ा मिला हो कूटा हुआ धान चिपिट तंदुलान नारायण पीटे हुए जो चिपटे जो तंदुल हैं वो मिले सो महाराज किसी के घर में लाल मिला था किसी के घर में छोटा चा, छोटे चावल का मिला था किसी के घर में बड़े चावल का मिला था किसी के घर में सफेद किसी के घर में मैला अब वो ला करके एक फटे कपड़े में धो धाकर फटे कपड़े में उसने बांध के दे दिया थोड़ा सा अब वो लेकर के महाराज सुदामा जी चले सो नारायण जब श्री कृष्ण के लिए चले तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण की ओर यदि कोई एक कदम चले तो श्री कृष्ण उसके लिए सौ कदम चलते हैं नारायण जे यथा माम प्रपद्यन्ते थे तांस तथय मैं हम जब सुदामा जी एक कदम घर से बाहर निकले तो श्री कृष्ण ने ऐसा कदम रखा कि सुदामा के